सृष्टि की कथा मार्कंडे मुनि ने कहा यह मन मंत्र मनु का काल होता है जितने पर्यंत वह मनु प्रजाओं का पालन किया करता है वह एक ही मनु होता है इसके अनंतर कालंतर महामेघों जिनकी गर्जना की महा ध्वनि थी समुत्पादित करके महावृष्टि से तीनों भुवनों को आपूरित करके चलती हुई तरंगों वाले जलों के समूह से जो ध्रुव के स्थान पर्यंत संगत है और घोर व्रष्टि की थी, फिर वह जनार्दन प्रभु इन तीनों लोकों को अपने उदर में रखकर वे परमेश्वर सेश के पर्यक एवं सयन किया करते हैं, वे जगत के गुरदेव ब्रह्मा को अपनी नाभि के कमल में सयन किए हुए संस्थापित करके इन तीनों लोकों को श्री के सहित दक्कत करके और वक्षण करके नारायण के शरूपधारी ब्रह्म त्रयलोक के ग्रास से ग्रहित वे प्रभु योग निद्रा के वसीभूत हो गए हैं, जिस समय में कालाग्नि ने संपूर्ण त्रयलोकी की दक्षिण कर दिया था, उसी विष्णु के समीप में समागत हो गई थीं। उनके द्वारा त्यागी हुई पृथ्वी एक ही ढंड में नीचे की ओर चली गई थी, और वह कुरुम के प्रस्त भाग पर पतित होकर उस समय बि� कुर्म ने भी बड़े भारी प्रयत्नों से जल में चलती हुई पृथ्वी को पैरों से ब्रह्मांड पर आक्रमण करके प्रश्त पर धारा को धारण किया था। ब्रह्मांड के खंडों से संयुक्त से वह पृथ्वी चून हो गई थी। इसके भगवान कुर्म रूपधारी जनार्दन ने उसको परिग्रहित कर लिया। चलते हुए जल के समूह में संसर्ग से चलत वहाँ पर उन्होंने देखा कि भगवान जनार्दन प्रभु अपनी श्री के साथ सेन कर रहे हैं, मध्य में रहने वाले फन से त्रेलोक के, के ग्रास से उपव्रहित को धारण कर रहे हैं। महान वल्लबाले ने पहले फन को चौड़ा कर ऊर्ध्व में पदम बनाकर, उन सीष नागधारी ने परमेश्वर भगवान विष्णु को समाक्षादित कर दिया था। अनंत महान बलवान उन्होंने उत्तर फन को चरणों की ओर तकिया बना दिया था। उस समय से उन सेश ने पश्चिम फन को तालवर्त कर दिया था। शेष रूपधारी ने सेन करते हुए जनार्दन प्रभु का व्यंजन किया। महान बलधारी होने पर ऐसानी फन से संख्य चक्रनंदक असी और दो युद्धियों को और गरुण को धारण किया था। गदापद में उनको आगने दिशा वाले फन से धारण किया था। उस समय में भगवान श्री हरि के सेन, अर्थात सैया के लिए अपने स्वकीय शरीर को बनाकर जल से मग्न पृथ्वी का अधिकार काय आकर्षण करके पृथ्वी हुई थी। त्रय ब्रह्म के सहित तथा लक्ष्मी से समन्वित जनार्दन प्रभु को धारण किया था। वे जनार्दन प्रभु नित्य आ जगत के कारण करता है परमेश्वर हैं भूत भब्बे और भव भब के नाथ हैं बराबर गति से संयुक्त हैं ऐसे हरि को सिर से धारण किया और अपने शरीर को भी धारण कर लिया इस रीति से अब्बे नारायण हरि भगवान ब्रह्मा जी ने दिन के प्रमाण से निषाद और संध्या को अव्याप्त करके सायन किया करते हैं यह प्रलय जिससे ब इसको देवनंदनी ख्यापित किया करते हैं, अर्थात कहा करते हैं उस निशा के व्यतीत हो जाने पर लोगों के पितामह जी निद्रा को त्याग करके पुनः सृष्टि की रचना के लिए समुद्रत हो गए थे, अर्थात जाकर खड़े हो गए थे, उन्होंने देखा कि तीनों लोक जल से परपूर्ण भरे हुए हैं और भगवान पुरुषोत्� फिर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि के अंग में विराजमान योग निद्रा की स्तुति की ब्रह्मा जी ने कहा चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति रूपा बेकारों से सहित परब्रह्म के स्वरूप वाली सनातनी महामाया योग माया को में प्रणाम करता हूं हे देवी आप योगियों की विद्या हैं आप गति मति और स्तुति रूपा और आप ही हिम श्रृंग और गीत का हैं आप महामाया योग निद्रा मोह निद्रा और आप ही ईश्वरी हैं आप कांति हैं सर्व हैं और आप वैष्णवी शिवा हैं आप समस्त लोकों की धात्री हैं और आप शरीर की अविद्या हैं आप जाधर शक्ति देवी हैं और आप ही इस ब्रह्मांड को धारण करने वाली हैं आप ही जगतों की तीन गुणों के रूप वाली अर्थात सत्रज और तम से संयुक्त प्रकृति हैं। आप सावित्री और गायत्री तथा आप सोम में से भी अत्यधिक सोवना हैं। आप नित्य भगवान श्री हरि की श्रजन की इच्छा हैं। आप सुषुप्ति अर्थात सैन करने की इच्छा हैं। आप स्पुष्टि लक्जा छमा शांति और आप परमेश्वर धरती हैं। आप ही भूमि के स्वरूप से संप� और आप जलों को जन्म देने वाली माता हैं, आप सब के अंदर रहकर संचरण करने वाली हैं, आप इस्तुति इस्तुत्ते इस्त्रोणी हैं, तथा आप ही इस्तुति की शक्ति हैं, मैं आपकी क्या इस्तुति करूँगा, हे परमेश्वरी, आप भगवान जनार्दन को प्रवृत्त करादो, अर्थात् उनको जगा दीजिए, इसी प्रकार से लोकों की रचना करने वाले फिर उसकी का मुख बाहु हरि के हृदय से निकले थे और उनके राजसी मूर्ति का समास ग्रहण करके वह ब्रह्मा जी के दर्शन में स्थित हो गई थी इसके उपरांत जनार्दन शेष की सैया पर निद्रा लेते हुए उस निद्रा से एक ही क्षण में उठकर खड़े हो गए और फिर सृष्टि की रचना करने की वृत्ति की फिर बराह समुद्र करके उसको जल के ऊपर रख दिया था। उस जल के समुदाय के ऊपर वह बड़ी विसाल भाव की ही भांति स्थित हो गई थी। देह के बहुत विसाल एवं विस्तृत होने से वही सम्पलब को प्राप्त नहीं हो रही थी। फिर भगवान हरि स्वयं वहां पर उपस्थित हुए और अपनी माया से जल से समूह का संगार करके जंतुओं की स्� कुरुम में जैसे थे उसी के समान भगवान अनंत भी वहां पर भूमि के तल में प्रदेश में जाकर कुरुम के ऊपर स्थापित हो गए थे और पृथ्वी को धारण कर लिया था इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने सभी प्रजातियों को भली भांति उत्पादन करके समस्त लोकों के पिता महाने इस जगत को उत्पादित कर लिया था अथवा ब्रह्मा सृ जबकि अन्य भी सृष्टि किया करते हैं, जो परब्रह्म के रूप वाले हैं, वे स्वयं निरंतर अनुग्रह किया करते हैं और प्रकृतियां व महाभूतों को अनुग्रहित किया करती हैं। पुरुष तथा महादादिक अनुग्रह किया करते हैं, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार अष्ट संचय अधिष्ठान पुरुष से अनुग्रहित किया करते हैं। पु उसी भांति से महदाद का महात्मा काल के अधिष्ठान से तथा प्रधान के अधिष्ठान से जो कुछ उत्पन्न होता है, स्थावर अथात अचर और जंगम अथात चेतन स्थिर अथवा अद्भुत हैं, हे दोषश्रेष्ठों, सभी कुछ अधिष्ठान से उत्पन्न होता है, जैसा कि पूर्व में दिखाया गया था, वह सब आपको बतला दिया है। जिस प्रकार से इस जगत के प्रपंच की परम आसारता दिखलाई थी और जहां पर सार दिखलाया था, हे दोजो, वह आप मुझसे सर्वन कीजिए। मारकंडे मुनि ने कहा, यह संपूर्ण जगत सार हीन है, अनित्य है और महान दुखों का पात्र अर्थात आधार है यह एक ही छंद में तो उत्पन्न होता है और एक ही छंद में विपन्नता को प्रा� यह निसार जगत शीघ्र ही उस भात सार से उत्पन्न होता है और फिर महाप्रलय के संगम में उसमें विलीन हो जाया करता है भगवान हरि ने उत्पत्ति और प्रलय से जगत की निसारता समभू के लिए भाव से जगतों के पति ने दिखलाई थी एक शिव शांत अनंत अच्युत परसे ज्ञान से परिपूर्ण विशेष अद्वैत अव्यक्त जिसे उत्तम जगत अर्थात विश्व उत्पन्न होता है जिससे महास्थिति को प्राप्त होता है और पीछे लीन हुआ करता है मेघों के जल को आकाश की ही भांति वृत्ति से जो इस विश्व को धारण किया जाता है वह तत्व सार है योगी के द्वारा योगी जिसकी प्राप्ति की इच्छा करता हुआ सदा ही आत्मरूप को पवित्र किया करता है और जिसको प्राप्त करके उन्मृत हो जाया करता है इस लोक में निश्चय ही așa cum se amãra